तो वह उसके लिए अधर्म है वैश्य का धर्म ही है गोवंश का संरक्षण संवर्धन करे ये भीष्मी महाराज कह रहे वैश्यों का यही धर्म है क्यों धर्म है कहते रक्षया सहिते ते शाम महत्ख केवल वैश्य पशु संरक्षण संवर्धन करे मने गायों का संवर्धन संरक्षण तो करे ही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 बस यही तुम्हारा धर्म है इनकी सेवा करना संरक्षण संवर्धन करना यही तुम्हारा धर्म है प्रजापतिरि वैश्याय सृष्टवा परिद पशुन, ब्राह्मणों को सौंप दिया राजाओं को क्षत्रियों को सौंप दिया ब्राह्मणों को और मनुष्यों को सौंप दिया क्षत्रियों को और गायों को सौंप दिया वैश्यों को इस तरह से ब्रह्मा जी ने सबको अलग अलग विभाग सौंपे हैं इनमें गो विभाग वैश्यों का विभाग सृष्टा परिद पशु उनका पालन पोषण का भार वैश्य को उन्होंने सौंपा है और वैश्य दूसरे लोगों की गायों को भी अपने गोष्ठ में रख के पालन करे यह भी व्यवस्था बताई है वो दूसरे लोगों के गायों को रख कर के पालन करे और उसमें क्या तनख्वाह ले ये भी क्या पैसा ले ये भी संकेत किया है बोले जैसे राजा अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति की छः गायों का पोषण अपने गोष्ठ में वैश्य करता है तो पाँच गायों का जो दूध दही घृत आदि होगा वो पाँच गायों का उपयोग तो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 ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में चला जाए दूसरी बात बताई वह आश्रमम और ग्री के लिए तीन आश्रम बताए ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम ये तीन आश्रम क्षत्रि के लिए है कथनचित क्षत्रिय वैराग्यवान होवे तो ब्रह्मचर्य के बाद वानप्रस्थ को स्वीकार कर ले तपस्वी के धर्मों का पालन करें गृहस्थ न जाए तो कोई बात नहीं पर सन्यास लेने की आज्ञा उसको नहीं है वैश्य को ब्रह्मचर्य गृहस्थ और गृहस्थ में ही अपने उत्तर काल में बानप्रस्थि की, बानप्रस्थी की के नियमों के निर्वाह की आज्ञा वैश्य को दी गई ब्राह्मण को ब्रह्मचर्य से सीधे सन्यास में यह एक विधि और आश्रम से आश्रम में जाने की यह दूसरी विधि दी गई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 यथा यन यथाजन हस्तिपद पदानि सर्वे पद हस्तिपदे निमग्न यथाराजन हस्तिपद पद संीय सर्वसोद्भवा राजधर्मे राजधर्मेश सर्वान्वस्था निबोध हे राजन जैसे हाथी के पैर के चिन्ह में सारे चिन्ह समाहित तो हो जाते हैं हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं इसी प्रकार से समस्त धर्म राज धर्म में ही विलीन हो जाते हैं सारे धर्म राज धर्म के आश्रित तो होकर के अपना निर्वाह करते हैं इसलिए राजा राज धर्म प्रतिष्ठापित तो हो यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि सर्वे धर्म लिखने श्लोक ये के भी है सर्वे धर्म राजधर्म प्रधान सर्वे वर्ण पाल्य मना सर्वस्त्यागो राजधर्मे सुराजम सर्वस्त्यागो राजधर्मे सुराज त्यागम धर्मम चाहुराग्रम पुराणम सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है क्योंकि राजधर्म के पूर्ण रीत्या प्रतिष्ठापित होने के बाद ही सभी वर्ण अपने अपने धर्म का पालन करते हैं राजा आधार्मिक होगा तो वर्ण धर्म नहीं रहेगा इसलिए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 क्योंकि धर्म निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष धर्म निरपेक्ष होगा वो अधर्म सापेक्ष होगा तो अधर्म सापेक्ष राजा होगा तो राज धर्म उसका समाप्त हो जाएगा और जब राज धर्म समाप्त हो जाएगा तो धर्म भी समाप्त हो जाएगा और आश्रम धर्म भी समाप्त हो जाएगा इसलिए सर्वे धर्म राजधर्म प्रधाना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 निर्देश भी भगवान ने इंद्र के रूप से मानधाता राजा को दिया धर्मा रामान धर्म परान पर नक्ष मानवान पार्थिवाह पुरुष व्याघ्र तेषा पापम हरंति ते जो राजा धर्म में रमण करने वाले धर्म परायण मनुष्यों की रक्षा नहीं करते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 बहुत प्यारा श्लोक है राजा प्रजा प्रथम शरीर प्रजास्त प्रतिमीर राजा विहीना नवंती देशा देशन नृपा भवंती धन्य है व्यासी कह रहे हैं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 तो मानधाता जी ने फिर सन्यास वाला विचार छोड़ दिया उन्होंने कहा ठीक है हम प्रजा पालन करेंगे और वानप्रस्थ के नियमों का निर्वाह करके मोक्ष लाभ प्राप्त करेंगे युद्ध के समय राजा को क्या करना चाहिए उसका भी बड़ा विस्तृत वर्णन है लिखा अग्निहोत्र की अग्नि को छोड़ करके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 आग को कहाँ जा कर के युद्ध के समय में ढक के रखना चाहिए कहते सूतिकाघार एक घर में ऐसा कोठा होता है जिसमें माताएं बालकों को जन्म देती हैं ऐसा भी एक घर हुआ करता था पुराने जमानों में हैं कहीं जापे का घर कहते कहीं कुछ कहते अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हैं ऐसा एक घर होता कहते उस घर में अग्नि को छिपा के रखे जिसमें शत्रु को पता न चले अग्नि कहाँ रखी हुई है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 ऐसे जैसे वेद में महावाक्य है ना हम कहते हैं ये महाभारत के महावाक्य हैं ये राजधर्म के महावाक्य हैं बहुत सुंदर वाक्य है, है। श्री भीष्म जी कह रहे हैं कालो व कारण राजो राजा व काल कारण संशय महाभूत राजा काल से क्या बढ़िया श्लोक है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 तो त्रेता आ गया दंड नीत्याम यदा राजा अनुवर्त चतुर्थ अनुवर्तते मुत्सृज तदा त्रेता प्रवर्तते जब तीन चरणों से दंड होता है तो त्रेता आ जाता है और जब अर्धम यदा राजा नित्य धर्मअुवर्तते ततस्तु द्वापरम नाम सकाल संप्रवर्तते जब आधा दंड व्यवस्था के दो चरणों को राजा त्याग देता है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 क्लिश्नात्योगे नवर्ते कलि उसमें कलयुग आ जाएगा और जब कलयुग आ जाएगा युधिष्ठिर उस समय शूद्र भैक्षेण जीवंती ब्राह्मणा परिचर्योगेम योगक्षेमस्य नाशस्य से वर्तते वर्णशंकर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 श्री वृंदावन विहारीला की एक बड़ी सुंदर सूचना है कि आज पूज पथमेड़ा महाराज जी के सान्निध्य में कथा के पश्चात ढाई बजे से किस जगह यहीं है क्या हाँ इसी परिसर में हॉल है उस हॉल में बैठक रखी गई है यहाँ तो तीन सवा तीन बजे से रासलीला लीला का आरम्भ हो जाता है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 निष्कपट भाव से गुरुजनों की सेवा करें यह भी राजा का धर्म है दमहीन होकर देवताओं की पूजा करें राजा लोग पूजा तो करते हैं पर चुनाव के समय करते हैं जहाँ बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी होती है वहाँ वे जाते हैं चाहे भले ही पूरी सर्दी न नहावे पर जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होगी मेला में वहाँ ठंड में भी त्रिवेणी में नहाएंगे जिसमें सब जनता देख ले भाई बड़े धर्मात्माएँ इनकी गंगा जमुना में नर्मदा में त्रिवेणी में बड़ी श्रद्धा है तो दंभ पूर्वक यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो वह उसके लिए अनुचित है दंभ शून्य होकर के धर्म का आचरण करे और अनिंदित उपायों से संपत्ति का संग्रह करें निंदित उपायों से देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है अट्ठाइसवा नियम राजा के लिए अनिंदित उपायों से धन का संग्रह करें कल भी हमने चर्चा की थी और ये चर्चा हम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 ऐसा हो जाए तो और अच्छा है कुछ ना कुछ संस्कार तो लोगों में पड़ेंगे राजा को सदाचारी पुरोहित अवश्य रखना चाहिए क्योंकि पुरोहित के द्वारा ही राजा विजय प्राप्त करता है इसलिए विद्वान सदाचारी जितेंद्रीय ब्राह्मण पुरोहित अवश्य होना चाहिए क्योंकि वायु देवता का कथन है विप्रस्य सर्वमेव ही तत्किन ज्येष्ठा विजनने त्धर्म कुशला विदु वायुदेवता कहते हैं कि स्थान ज्येष्ठ होने के कारण और वर्ण ज्येष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वह ब्राह्मण का ही है स्वमेव ब्राह्मणों भुंते स्व बसते स्वम ददाज गुरुर् सर्वर्णा ज्येष्ठ श्रेष्ठ च वी ब्राह्मण अपना खाता है अपना पहनता है अपना ही देता है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 यो वित्त परो भवित धनोपार्जन में आसक्त पुरोहित नहीं होना चाहिए निर्लोभ होना चाहिए ऐसा पुरोहित यदि राजा प्राप्त करता है तस् धर्मस्य सर्वस्य सर्वस्व भागी राज पुरोहिता कहते देखो राजा समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करता है तो उसका पुण्य राज पुरोहित को मिलता है और राज पुरोहित के होते हुए राजा पतित तो होता है तो उसका पाप भी राज पुरोहित को ही भोगना पड़ता है इसलिए पुरोहित बहुत विशिष्ट होना चाहिए इस बात को विशेष रूप में कहा गया इसीलिए महाराज जी एक जगह है, राज पुरोहित की भारी निंदा भी महाभारत में की गई यदि वह स्वधर्म से च्युत तो होता है तो उसके अन्य को अग्राह्य महाभारत में बताया गया राजा के पौरोहित्य करने वाले ब्राह्मण का अन्न यति को नहीं खाना चाहिए भिक्षुक को नहीं खाना चाहिए ब्राह्मण को श्रेष्ठ ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए उससे ब्रह्म तेज नष्ट हो जाता है ये उसके लिए कहा गया है जो है तो राजगुरु राजपुरोहित, लेकिन अपने धर्म में स्थित नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए ये बात कही गई है उच्छिष्ट सभ राजा से नास्त्र पुरोहिता जो राजा पुरोहित से शून्य है वह उच्छिष्ट होता उच्छिष्ट माने जूठा होता है अपवित्र होता है अर्थात वह त्याज्य होता है श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्रीराधे बहुत सुंदर संवाद है ब्राह्मण और क्षत्रि का मेल होगा तभी गोरक्षा होगी तभी धर्म रक्षा होगी तभी यज्ञ संस्कृति की रक्षा होगी आ ये बेमेल हो जाएंगे तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा इसलिए ब्रह्म क्षत्र मिदम सृष्टम एक योनि स्वयंभुआ प्रथक बल विवादंत तन्न लोकम तोकम तन, परिपालयत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 क्षत्रिय यदि अपने धर्म से च्युत होने लग जाए वह गौ रक्षा ब्राह्मण रक्षा सनातन धर्म की रक्षा न कर पावे तो उस समय ब्राह्मणों को भी अस्त्र उठा लेना चाहिए ब्राह्मणों का अस्त्र उठा करके गौ ब्राह्मण और सतित्व की रक्षा करनी चाहिए क्षत्रिय धर्म अपना लेना चाहिए कब तक के लिए हमेशा के लिए नहीं तब तक के लिए जब तक क्षत्रिय पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता तब तक के लिए ब्राह्मण को क्षत्रि वाला धर्म अपना लेना चाहिए और और भारी कोई विपत्ति ब्राह्मण पे आ जाए तो उसको वैश्य वाला धर्म भी अपना लेना चाहिए व्यवसाय पर व्यवसाय में क्या क्या काम करना चाहिए ब्राह्मण को क्या नहीं करना चाहिए भीष्म सुरा लवण एवं तिलान केसरिण पसुन वृषभ मधुम च युधिषिरोस्वस्था शेता ब्राह्मण परिवर्जयत विक्रयात तो, ब्राह्मणो नरक ब्रजेत बलो वृंदावन विहारी ब्राह्मण को किसी भी अवस्था में मांस मदिरा शहद नमक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 उदर पूर्ति के लिए आपत्ति काल में वैश्य धर्म का भी पालन कर सकता पर इतने काम नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए बोले अजोग निर्वरुण सूर्योश्व पृथ्वी विराट धेनुर्यज्ञ सोमश्च निक्रेथा कथन चन इसलिए ब्राह्मण को नहीं बेचना चाहिए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 इस प्रकार से ब्राह्मण के लिए आपत धर्म की बात कही गई और एक विशेष बात कही गई अदभ्योग निर्ब्रहत क्षत्रम अस्मनोलोह मुत्थित तेजा सर्वत्र गम तेज स्वासु यो अग्नि से जल से क्षत्रिय अग्नि से जल जल से अग्नि समाप्त तो हो जाती है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 कौन कितने पैसे खा रहा है कौन ठीक ठीक काम नहीं कर रहा है किस पर अत्याचार हो रहा है कहां-कहां विभागों कहां में गड़बड़ी हो रही है सारी बात उन्होंने बता दी और क्षेमदर्शी राजा के पास जाकर के बोले मह लोगों ने कहा महाराज एक महात्मा है कौआ लेके घूम रहे हैं विश्व की सारी भाषाएं जानते जानता है वो कौआ त्रिकालदर्शी है कौआ कौआ अपनी भाषा में बोलता है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 राजा ने कहा महात्मा आप तो महल में ही रहो कौआ को लेकर के इतना बढ़िया पक्षी बताओ जिसकी घोर उपेक्षा होती चांडाल पक्षी इतना बढ़िया सबका प्रजा में कहाँ क्या हो रहा सब पता बताता है बोले ना हम तुम्हारे यहाँ रह पाएंगे ना हमारा कौआ रह पाएगा क्योंकि अब मंत्रियों का द्वेष हो गए कौआ को मार डालेंगे उसी रात को उन मंत्रियों ने एक बाण घुसा कर को पिंजड़े में ही मार डाला कौआ तो बेचारा निरअराध था उसने थोड़ी किसी का नाम पता बता रहा था स्वाभाविक काम काम कर रहा था अब तो महात्मा बोले बताओ हम रहें कैसे कौवा ने सबको मंत्रियों ने मार दिया अब पता लगाया किस किसने मारने में षडयंत्र में हाथ रहा सब लोगों के नाम आ गए राजा के सामने तब एकांत में रात्रि में उन्होंने कहा मुझे पहचानो मैं तुम्हारे पिता का पुरोहित हूँ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 तो विश्वास विश्वासित पर विश्वेचन विश्वसेचन कस्य चित पुत्र स्वी ही विश्वास राजेंद्र विश्वास हम न प्रशस्य और तो और लड़कों पर पुत्रों पर किया हुआ विश्वास भी कई बार खतरनाक हो जाता है इसलिए महाराज खुद तो ऐसा नाटक करे कि लोग समझे बहुत विश्वास करते हैं और स्वयं किसी पर विश्वास न करें लड़के पर भी विश्वास न करें कितने तरह के किले राजा को बनाना चाहिए धन्व दुर्ग मही दुर्ग गिरिदुर्ग मनुष्य दुर्ग जल दुर्ग और वन दुर्ग इतने प्रकार के दुर्ग बनाना चाहिए और इनके अलग अलग लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन है और एक बात बहुत अच्छी कह दी नहीं तो महाराज महात्माओं पर भी विश्वास नहीं होता इतनी सुंदर बात कह दी कि हम लोग कम से कम कुछ न कुछ हम लोगों को ठंडक मिल गई तस्मिन कुर्वीत विश्वासम राजा कस्याचिदापदी ताप से सु विश्वास अपी कहते चाहे जितनी भयंकर विपत्ति का समय हो राजा तपस्वी संतों पर सदा विश्वास करें। पुत्र पर विश्वास न करे पर तपस्वी ऋषि मुनि महात्माओं पर सदा विश्वास करे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 चोर तो चोरी करने लग गए और महात्मा ने सोचा कि दिन भर भिक्षा मिली नहीं हमारे ठाकुर जी को भोग लगा नहीं चलो ठाकुर जी को भोग लगा अपना बटुआ ठाकुर जी का खोला संपुट खोला शालिग जी को बाहर पधराया तुलसी और देखा कोई खाने पीने की चीज़ मिल जाए तो एक चपरिया में चपटिया में खूब बढ़िया दही जमा हुआ मिल गया मलाईदार सुंदर दही दही में उन्होंने तुलसी छोड़ी थोड़ा गुड़ लिया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 उनको उनकी प्राथमिकता राजा के लिए होनी चाहिए गोपालक वैश्यों पर राजा को विशेष कृपा करनी चाहिए यह बात भी लिख रहे हैं यह बात भी बता रहे हैं बोलोवृंदावन बिहारी लाल की जय राजा के कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन है उतथ्य और मानधाता का संवाद है और धर्माचरण का महत्व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 प्रजा के साथ तो छलहीन व्यवहार करना चाहिए सूर्य क्षत्रियों का कर्तव्य और उनकी सदगति कैसे होती है कहते महाराज, गाय और ब्राह्मण के लिए यदि युद्ध करता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो वह क्षत्रिय संपूर्ण पापों से मुक्त होकर गौ रक्षा और ब्राह्मण रक्षा के लिए प्राण त्यागता है तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर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 इस पद्धति से कहीं किसी भयंकर ग्रह युद्ध की चपेट में न जाए भीष्मी ने बाहरी युद्ध से भीतरी युद्ध गृहयुद्ध को सबसे खतरनाक बताया है और राजा के विनाश का कारण ग्रह युद्ध बताया कहने की जरूरत नहीं है सब जानते हैं गृहयुद्ध क्या है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 यह मानकर उसका पालन करने लग जाएंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा इसलिए बड़े विवेक पूर्वक भीष्म जी ने कहा यज्च तेभ्यनुजान यु कर्मता पूजिता धर्मा धर्म विरुद्धम बात तत्कर्तव्यम युधिष्ठिर हे युधिष्ठिर इन माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए इनकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए लेकिन जो आज्ञा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 माता पिता को अर्पित कर देने से हजार गुना फल मिल जाएगा इतनी बड़ी महिमा इनकी है आचार्य दस श्रोत्रियों से बढ़कर के है और उपाध्याय दस आचार्यों से बढ़कर के हैं, और पिता दस उपाध्यायों से बढ़कर के हैं, और माता दस पिताओं से बढ़कर के हैं, और वह माता अकेली ही अपने गौरव के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को त्रस्कृत कर देती है इसलिए गुरुत्वना भी भवती नास्ति मातृ समोह गुरु माता के समान कोई गुरु इस धरती पर नहीं है माता सबसे श्रेष्ठ गुरु है गुरुगरी अब गुरुजी सबसे श्रेष्ठ गुरु माता है तब गुरुजी क्या है अब गुरुजी के बारे में भीष्म जी बोल रहे हैं इसमें गुरु भक्ति ज्यादा आई है भीष्म जी के वचनों में गुरु जी कह रहे भीष्म जी कह रहे हैं गुरुर्गर मातृत में उभौ ही माता पितरू जन्मन्योपयुज्यता कह रहे हैं भीष्म जी के मेरी मान्यता तो स्थिर यह है कि गुरु तत्व माता से भी बढ़कर है और पिता से भी बढ़कर है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 पिता माता च चारियत भारत आचार्य शिष्टाया या जाति ही सा दिव्या सा जरा मरािर पिता माता केवल शरीरों को जन्म देते हैं किंतु आचार्य उपदेश देकर भगवत शरणागति प्रदान करके भगवत संब, संबंध जोड़ करके दूसरा जन्म आचार्य प्रदान करता है और वह भगवत संबंधी जो जन्म है ब्रह्म संबंध जो है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 ये गुरु नाद्रीय प्रत्यासन्ना मनसा कर्मण वा तपम भ्रूणहत्या विशिष्ट न्यस्ते पापकृदस् लोके यथ ते गुरुभो गुरुभोभ्यर्चनीया गुरु कहते जो लोग शास्त्र तो पढ़ लेते हैं विद्या तो पढ़ लेते हैं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 मीठी वाणी बोलना चाहिए अहंकार वाणी बोलना चाहिए हा हा हा धन्य है ए या एश पीतवासा महाभुज सुहृद भ्राता च मित्र ची चाच्युता ये जो पीतांबर धारण किए हुए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 वो सुरक्षित रहते बाढ़ के बाद भी वो लहलहा उठते हैं इसलिए विनम्र होना चाहिए हु? समुद्र में भी हेड़ा आता है जगन्नाथपुरी जाओ समुद्र की लहर आती है तो लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं ऐसे हो गए तो छाती में चोट लगेगी गिर जाओगे हो सकता है मृत्यु भी हो जाए इतनी जोर की टक्कर लग जाए क्या करें जैसे हेड़ा आवे सिर नीचा कर लो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 साधो निंदक मित्र हमारा निंदक निंदको निय हीरा को नियरे ही नन देऊ नियारा साधो निंदक मित्र हमारा पाछे निंदा करी अघ धोवे सुनि मन मिटे बिकारा जैसे सोना तापि अग्नि में निर्मल करे सुनारा साधो निंदक मित्र हमारा घन अहरण कस हीरा निबे कीमत लक्ष हजारा ऐसे जाचत दुष्ट संत को करन जगत उजियारा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 के देवराज की लक्ष्मी ने भी प्रहलाद जी का ही वरण कर लिया अब बिचारे देवराज इंद्र दरिद्र हो गए भटकने लग गए ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने कहा शीलवान व्यक्ति का ही लक्ष्मी वर्ण करती हैं प्रहलाद जी परम शीलवान हैं तुम जाओ तब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में जाकर प्रहलाद जी की सेवा की और बहुत दिनों तक रहे और कहा कि आप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 उस कर्म को उसी प्रकार से करना चाहिए यही सील का बड़ा संक्षिप्त स्वरूप है सील की संक्षिप्त परिभाषा है तत्व कर्म तथा कुरिया संसदी सीलम समासे नैतित कथितम कुरुषत्तमो और अनेक राजर्षियों का भी उपाख्यान सुनाया है जिन राजर्षियों ने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 अर अब आपत धर्म पर्व है आपत धर्म की बड़ी लंबी चर्चा है ब्राह्मणों का आपत धर्म क्या है क्षत्रियों का आपत धर्म क्या है वैश्यों का आपत धर्म क्या है चतुर्थ वर्ण के लोगों का आपत धर्म क्या है पर एक विशेष बात दी गई आपत्ति में अन्य के धर्म का आश्रय लेकर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए पर जैसे ही विपत्ति छूट जाए तो पिना पुनः अपने धर्म में स्थित हो जाना चाहिए ये विशेष बात है असताम शीलमे तत्व परिवादोथ पैशणम गुणा नाम एवं वक्ता संत सत्सुनराधिप चुगली करना निंदा करना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 कहते हैं यथा सदभि परादानम अहिंसा दस्यु कृता अनुर भूता ने समर्यादे सुदस्यु कहते दस्यु में भी दस्यु माने जानते ना चोर डकेत इनमें भी मर्यादा होती है क्या मर्यादा है दस्यों की बोले धन की आवश्यकता है जिनके पास धन का ज्यादा उपयोग नहीं है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 लोगों ने कहा महाराज कई सांप लग गया कि पेट फट जाएगा इसलिए पेट फट गया तुम्हारा जाओ फिर खाक चौक महाराज जी के पास जाकर रोने लगा बोले महाराज ब्राह्मण हूँ बहुत परेशान हूँ क्या करूँ अच्छा बच्चा निश्चय कर राम जी के सामने अब रिश्वत नहीं खाऊंगा जा कामताना जी की परिक्रमा करके ठीक हो जाएगा वो कामताना जी की परिक्रमा करने गया बहाली होगी उसकी लि महाराज ऐसे भी लोग हैं इसलिए भैया ज़्यादा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 एक कायब्य नाम का दस्यु था कायब्य उसका नाम था यह निषाद जाति का था वर्ण शांकर्य दोष से ग्रसित था यह ब्राह्मण भक्त था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 पर मैं उनकी सेवा की भावना रखता हूं लोगों ने कहा कि ठीक है आप जैसे हैं इसलिए तो हम आपको अपना सरदार चुनना चाहते हैं तो ठीक है आप शर्तें बता दो कायब्य उवाच कायब्य ने कहा तुम कभी भी स्त्री का वध नहीं करना जो भय से त्राण मांग रहा हो कि माई बाप छोड़ दो घबड़ा रहा हो देखकर उस पर भी प्रहार नहीं करना बालक की हत्या नहीं करना तपस्वी की हत्या नहीं करना जो तुमसे जो युद्ध न कर रहा हो उसकी भी हत्या नहीं करना जो तुमसे के लिए अपने प्राण होगा विशाल अरण्य होने से इसका नाम नेमिशारण्य होगा एक कथा दूसरी कथा नेमिशारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र मनोमय चक्र उसकी नेमि शीर्ण होकर यहाँ पा विवाह में विघ्न नहीं डालना देवी देवताओं के अतिथियों की पूजा होती है वहां कोई उपद्रव नहीं करना और अपना सर्वस्व देकर भी गौ ब्राह्मण की सेवा करना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 Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. Ariyaya ram. हरी श हरी हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शो हरी श हरी श हरी शरण हरी शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण श्री वृंदावन बिहारी लान की जय यधुष ने पूछा कि भगवन पितामह यह बतलावे ये मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है इसमें दोष पैदा होते हैं किस कारण से संपूर्ण दोषों की खान क्या है तो श्री भीष्म जी ने कहा काम और क्रोध यही संपूर्ण दोषों की खान है इसी बात को गीता जी में कहा काम एश क्रोध एश रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विध्येन मिह वैरिणम यही सबसे बड़े शत्रु हैं इनको दूर करने का उपाय क्या है कुल दोष कितने हैं कहते हैं क्रोध काम शोक मोह विदित्सा, विदित्सा का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की इच्छा इसको विदित्सा कहते हैं पराशुता दूसरों को मारने की इच्छा मद लोभ मात्सर्य ईर्षा निंदा दोष दृष्टि कंजूसी ये सब दोष तेरह प्रकार के दोष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 नरसंस और क्रूर पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए और अलग अलग पापों का प्रायश्चित क्या है इस प्रायश्चित्य का भी वर्णन किया गया है प्रायश्चित का बहुत वर्णन किया गया लंबा जोड़ा वर्णन है कहते हैं राजा का कर्तव्य है यो नाताग्नि शतगु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 और गो सेवा में लगा देना चाहिए बोलो वृंदावन बिहार बिना विचारे उनका धन अपना मान करके उसको अच्छे काम में लगा देना चाहिए सौ गाय हो जाएं तो अग्निहोत्र करो रोज अग्नि में घी की आहुति जरूर दो पवित्र धरा पर स्थित है श्री मलूक पीठ सेवा संस्थान न्यास इस सेवा संस्थान में प्रवेश करते ही हमें दर्शन होते हैं पूज्य श्री मलुकदास जी महाराज के आराध्य ठाकुर जी के श्री विग्रह के जो कि लगभग 500 वर्षों से यहां विराजमान हैं साथ ही विराजमान हैं श्री मलूकेश्वर महादेव जी महाराज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 पूज्य महाराज श्री गणेश दास जी महाराज के पावन कक्ष की ओर जहां पूज्य महाराज श्री ने अपने जीवन का अमूल्य समय भगवत चिंतन प्रभु आराधना में व्यतीत किया साथ ही यहां स्थित है परम पूज्य श्री जगन्नाथ भक्त माली जी की स्मृति में बनवाया गया सत्संग भवन जिसमें नित प्रतिदिन सत्संग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 गुंजायमान होती रहती है और यहीं पर स्थित है राम नाम बैंक जिसमें ग्यारह करोड़ से भी अधिक भगवान नाम लिखित रूप से विराजमान है जो महाराज जी से प्रेरित भक्तों द्वारा लिखा गया है महाराज श्री की प्रेरणा से यहां वर्षों से एक गौशाला संचालित हो रही है श्री भक्त माली जी ने कहा था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 तीस सौ से ज्यादा गौवंश की सेवा हो रही है यह गौशाला हमारी भारतीय गौवंश के संरक्षण व संवर्धन के लिए लगातार प्रयासरत है इस गौशाला में ज्यादातर गौ